भाष्यार्थ अध्याय बृहदपन शाकष्या्रमचार मन संयोगाजेप्यात्मे दुख से सवयविक्रियासा नवीकृत संयोगी द्रव्य गुण कचिदृष्ट कचि न च अनित्य वा न निरव विक्रियम न चान्यो दृष्टि तो आत्मा में दुख को मन संयोग जनित माना जाए तो भी आत्मा के सवत्व विकारित्व एवं अनित्यत्व का प्रसंग उपस्थित होता है क्योंकि सहयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना कोई गुण कहीं आता जाता नहीं देखा गया तथा तो नृत्य वस्तु को कहीं विकृत होते और नित्य वस्तु को अनित्य गुणों का आश्रय होते नहीं देखा गया आगमोक्त मतावलंबियों ने आकाश को तो नित्य नहीं माना और इसके सिवा कोई दूसरा दृष्टांत नहीं है विक्र मारम अपी तत्प्रत्यानिवृत्तीय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 सति सती विभागोपत्तेद्रादीश्वर दर्शन ने चेन्न अनुमेयोग दुखाद्य नित्य गुणाश्रय तो सिद्धांति ऐसी नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य पदार्थ के अवयवों में परिवर्तन हुए बिना विकार होना संभव नहीं है यदि कहो कि सावजव होने पर भी वह नित्य है तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सावजव पदार्थ अवयव संयोग पूर्वक उत्पन्न होने के कारण उसके अवयवों का विभाग होना संभव है यदि कहो कि भद्रादि में तो ऐसा नहीं होता देखा जाता तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उनकी अवयव संयोग पूर्वकता का अनुमान किया जा सकता है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 शास्त्र का आरंभ होना ही सिद्ध होता है न अविद्यालय दुख्या सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि आत्मा में प्रकृति दशम संख्या की अपूर्व रूप भ्रम की निवृत्ति के समान शास्त्र अविद्या से आरोपित दुखित्व रूप भ्रम की निवृत्ति के लिए तथा कल्पित दुखी आत्मा स्वीकार भी किया गया है जल सूर्यादिबी प्रवेश प्रतिबिंब कार्यम उपलब्धुपत्ते अनुपलब्ध आत्मा पश्चात कार्य चेष्टभ कृत बुद्धे अंतभ्यम सूर्याद प्रतिबिंबवत्जलाद कार्यम सृष्ट् प्रविश इव लक्ष्यमो निर्दश्य से सह प्र ता सृष्ट् तदैवाशत स एक सीम विदार् प्रपद्यत सेवतक्षत हंता हा मीमाते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 ईक्षण किया अहो मैं इस जीवात्म रूप से इन तीनों देवताओं में प्रवेश कर इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है न तो सर्वगत निरवय से दिग्देशक्रमण प्राप्तिलक्षण प्रवेश न च पाराधात्मनो न्योस्ती दृष्टा नान्यदस्ती दृष्टि नान्य दत्त्री इदी श्रुतरीचं उपलब्धवाच सृष्टि प्रवेश स्थितय्यापल पुषाथ्रवण आत्मा वेत तस् तस्मासम तस्मा अभवत ब्रह्मा, ब्रह्मा विदाप्नोति परम् स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म आचार्यवान्पुरषो वेद तस्वे चि इदी स्रुतिभ्यम तत्व ज्ञावा पिछे तदंतर तध्यग्रम सर्विद्याप्यमृत तत इदीतिभ्य भेददर्शनापवादाच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 तथा यह हम पहले ही कह चुके हैं कि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है इत्यादि श्रुति के अनुसार परमात्मा से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है तथा तो प्रवेश स्थिति और लय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य आत्मोपलब्धि के ही लिए है क्योंकि आत्मोपलब्धि पुरुषार्थ है ऐसा सुना गया है जैसा कि उसने अपने ही को जाना अतः यह सर्वरूप हो गया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 इसके सिवा भेद दर्शन की निंदा होने से भी विषयक वाक्यों का सृष्टिया दर्शन परक होना युक्त है। अतः कार्यस्थ आत्मा का उपलब्ध होना ही उसका प्रवेश है ऐसा उपचार से कहा जाता है आ नखाग्रेभ्यो नखाग्र मर्याद आत्मन चैतन्य मुपलभ्य तथम एवं प्रविष्ट है इत्याह, यथा लोके तस्मिन् थके क्षुरधनेस्थुरधस्मिन्पस्कराधे क्षुरोतस्थ उपलभ्य से अहिता प्रवेशि सैदा विश्वस्य भरनाद विश्व भरनाश्वर कुलाये दव कावि सियार्त यत्र तत्र ही सा, आ नखो नखो नखाग्र पर्यंत आत्मा का त्र उपलब्ध होता है वह उसमें किस किसके समान प्रविष्ट है सो श्रुति बदलाती है जिस प्रकार लोक में छुर्धान में जिसमें छुरा रखा जाए उसे छुर्धान कहते हैं उसमें अर्थात पित के मुंडन सामग्री औजार रखने के संदुक में उसके भीतर रखा हुआ छुरा उपलब्ध होता अर्थात उसमें अवहित छिपा हुआ प्रविष्ट रहता है अथवा जिस प्रकार विश्वम्भर अग्नि जो विश्व का भरण करने के कारण विश्वम्भर है कुलाय नीड यानी काष्टादि में छिपा रहता है इस प्रकार यहाँ अवहित स्याद इसकी अनुवृत्ति होती है वहाँ वह मंथन करने पर देखा जाता है यथा च चुरह सुरधान एक देशे अवस्थित यहाँ चाग्न काप्या का एवं साम विशेष तेहम्यवस्थित आत्मा तत्र तत्र त्र तु प्रणना दर्शनावा चोपल तस्मा त्रव प्रविष्ट तमात्मान प्राणनादि क्रिया विशिष्ट न पश्यती न उपलभ्यंते तथा जिस प्रकार छुरा छुरधान के एक देश में स्थित रहता है और अग्नि जैसे काष्टादि में उसे सब ओर से व्याप्त करके विद्यमान रहता है उसी प्रकार आत्मा शरीर को सामान्य और विशेष रूप से व्याप्त करके स्थित है वहाँ वह प्राणनादि और दर्शनादि क्रिया वाला देखा जाता है अतः उस शरीर में प्रविष्ट उस प्राणनादि क्रिया विशिष्ट आत्मा को लोग नहीं देखते उन्हें उसकी उपलब्धि नहीं होती प्राप्ता यम शंका, किंतु उस आत्मा को नहीं देखते यह तो अप्राप्त का प्रतिषेध है पश्चिम तेती दर्शनास्या प्रकृत क्योंकि वहा दर्शन का कोई प्रसंग नहीं है तस्य प्रतिरूपो प्रति, प्रति, प्रति चक्षणा मंत्रवर्णा समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि सृष्टियादि परक वाक्यों का तात्पर्य आत्मिकव बोध होने के कारण उसका दर्शन प्रकृत ही है जैसा कि वह प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया है उसका वह रूप उसके दर्शन के लिए है, है। इस मंत्र से सिद्ध होता तत्र सदि क्रिया विशिष्ट दर्शने हेतु माह क्रिया कुत पुनः अकृत प्राणन प्राणियामे कुरो नाम प्राणसमख्योक्रियाकर्तृत्वादि प्राण प्रणेति नान्या क्रिया कुरक अकृष्णो अनुपसंहारादृष्णो सः तथा अधिक अप्रियाम अक्रिया कुर पश्य चुष्ची चक्षुर्द्रष्टा चुनौती क्रिया विशिष्ट आत्मा के दिखाई न देने पर हेतु बतलाती है क्योंकि वह प्राणनादिक्रिया विशिष्ट आत्मा अकृष्ण असंपूर्ण है उसकी असंपूर्णता क्यों है तो बताया जाता है प्राणन अर्थात प्राणन क्रिया करने से ही वह प्राण यानी प्राण नाम वाला होता है तात्पर्य यह है कि प्राणन क्रिया का कर्ता होने से ही प्राण प्राणन करता है ऐसा कहा जाता है किसी अन्य क्रिया के करने से नहीं जैसे लावक पाचक इत्यादि अतः उसमें क्रियांत विशिष्ट का उपसंघार संग्रह न होने के कारण वह असंपूर्ण ही है इसी प्रकार वक्तोक्ति वाक इस व्युपत्ति से बोलने यानी वदन किया करने के कारण वह वा वाक है इति चक्षु हो इस व्युत्पत्ति से देखने वाले यानी दृष्टा का नाम चक्षु है और सुनौती स्रोत्रम इस व्युत्पत्ति से जो सुनता है वह स्रोत है प्राणन प्राण वदनवाक्याभ्या क्रियाशक्ुद्भव प्रदर्शि पश्यक्षु शुण्वत्र विज्ञानशक्ुद्भव प्रदर्शते नामशक्त श्रोत्रचुषि विज्ञान से साधने विज्ञान तु नाम रूप नहि नाम रूप व्यतिर तय चोपलभे करणम चक्षु श्रोत्रे व प्राण तदनवाक इन दोनों वाक्यों से आत्मा में क्रिया शक्ति का उद्भव दिखाया गया है तथा पश्चिम चक्षु थिन्वत्र इन दोनों वाक्यों से विज्ञान शक्ति का प्रागट्य प्रदर्शित किया गया है क्योंकि विज्ञान शक्ति नाम और रूप को विषय करने वाली होती है स्रोत्र और नेत्र विज्ञान के साधन है तथा विज्ञान नाम रूप का साधन है क्योंकि नाम रूप के सिवा और कोई विज्ञे नहीं है तथा उनकी उपलब्धि में नेत्र और करण है क्रिया च नामूपसाध्या प्राणसमवायि तस्णाश्रया अभिव्यक्तौ वाकरण तथा पाणीपाद पायुपस्था ख्याा उपलक्षणार्थ वाक एक सर्व व्याकृतम त्रय वाम रूपम कर्म प्राण के आश्रित है और उस क्रिया के अभिव्यक्ति में वाक साधन है इसी प्रकार पाणी पाद पायु और उपस्थ नाम की कर्मेंद्रिया भी है वाक इन सब के उपलक्षण के लिए है यही सब व्याकृत जगत है आगे यह सारा नाम रूपकर्म त्रय रूप ही है इस त्रुटि से यही बात कही जाएगी मनवानो मनो मनुत इति ज्ञान शक्ति विकासा नाम साधारण कारण मनो मनुते नेनेति पुरुषस्तु कर्ता सन्मनवानो मन इति मन इस व्युत्पत्ति से मनन करने पर उसका नाम मन हुआ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 तो कानि येसा आदि क्रिया, क्रिया जनित स तवद्योतका आदि क्रिया समुदायाद अवद्योमी सोतेस्मादिक्रियादकक्षुरी व विशिष्टम अनुपस इतर विशिष्ट क्रियात्मक मनसा अय आत्मेुपा चिंतती न स वेद न स जानाति ब्रह्म कस्मा असम असम्मतो असमस्तो देव आत्मा प्राणान् आदि आदिसमुद अतः प्रविभक्न एक विशेषेण विशिष्ट इतर इतरधर्मातराूप भवति यदयम एव वेद पशा शृणोमी स्पृशाति वा स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्ट वेद कृष्ण कृष्णमात्मा न वेद ये वे प्राणादि इस आत्मा के कर्म नाम अर्थात कर्म नाम ही है ये वस्तुमात्र के विषय करने वाले नहीं है अतः ये संपूर्ण आत्म वस्तु के देवतक नहीं है इस प्रकार यह आत्मा प्राणनादि क्रिया से उस उस क्रिया के कारण होने वाले प्राणादि नाम और रूपों से व्यक्त होने अर्थात प्रकाशित होने पर भी पूर्णतया प्रकाशित नहीं होता वह जो इस प्राणनादि क्रिया समुदाय में से किसी क्रिया से विशिष्ट प्राण या चक्षु की अन्य विशिष्ट क्रिया में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 मैं स्पर्श करता हूँ इस प्रकार आत्मा को स्वाभाविक प्रवृत्तियों से विशिष्ट जानता है तब तक यह साक्षात रूप से संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता पुनः कश्यन्वे आत्मेत्य आत्मेति नान्युक्तानि विशेषणा यस्य स आनुच्य स तथा कृष्ण विशेषोपारी सत्कृष्णो जनितानि व्यापनोति तथा च वक्षति इति तस्मात्मे उपासी तो फिर किस प्रकार देखने में वह उसे जानता है इस पर श्रुति कहती है आत्मा है इस प्रकार ही आत्मा ऊपर जिन प्राणादी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 अतः आत्मा है इस प्रकार ही उसकी उपासना करनी चाहिए एवं कृष्णो कृष्णः कृष्ण यशोस्वेण गृह्यस्मा इत्याश्या अत्रस्त्त्मनि यस्पाधी जल सूर्य प्रतिबिंब भेद इवादी प्राणाद्युपाधि विशेषा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 प्राणादि कर्म जन नामों से कहे जाने वाले प्राणादी उपाधियों के कारण होने वाले संपूर्ण विशेष एक होते अभिन्नता को प्राप्त हो जाते इति ना पूर्व विधि पक्षे प्राप्तवाद यद अपरोक्षा ब्रह्म कतम आपनेत विज्ञानमय आध्यात्म प्रतिपादन पराभी पराभि श्रुति कारकादि विषय विज्ञान उत्पादित तत्त्मस्वूप विज्ञान तत्मिमाबुद्दि कार अविद्यावर्तिवर्ति कामोषापत् अनात्मचितापत्ति परिशेष आत्मचित तस्मा उपासनम अस्मिन पक्षे न विधातव्य प्राप्तवात आत्मेत्योपासित यह अपूर्व विधि नहीं है क्योंकि यह एक पक्ष में स्वतः प्राप्त है जो साक्षात अपोक्ष ब्रह्म है आत्मा कौन सा है इस पर कहते हैं यह जो विज्ञानमय है इस प्रकार की आत्मा का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से आत्म ज्ञान ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्म के ज्ञान से ही उसमें बुद्धि, क्रिया अधता अविद्या की जाती है उसके निवृत्त हो जाने पर कामादि दोषों की संभावना न रहने से अनात्म चिंतन की संभावना नहीं रहती फलत आत्मचिंतन ही रह जाता है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 आत्मेंगोपासीसीत इधा वेदोपासना शब्दों एकाशतावगम्यतेन ये तत्तसवद आत्मा वेत इत्यादि श्रुतिभ्य विज्ञान उपासना प्राप्ति पक्षिक है अथवा नित्य है इस विचार को अभी रहने दो यह तो अपूर्व विधि ही है क्योंकि यहां ज्ञान और उपासना का एक ही अर्थ होने के कारण वह स्वतः प्राप्त नहीं है न वह नहीं जानता। इस वाक्य से विज्ञान का आरंभ कर आत्मे पाशीता। इस प्रकार कहने के कारण यह वेद और उपासना इन शब्दों की एकार्थता प्राप्त ज्ञात होती है इससे इस, इस सबको जान लेता है आत्मा को ही जाना इत्यादि श्रुति से भी विज्ञान उपासना ही का नाम है और वह उपासना अप्राप्त होने के कारण विधि की योग्यता रखती है न स्वान व्याख्या पुरुष विधि रेवायम कर्म विधि सामान्या यथा यजेत जुहियात इत्यादय कर्म विधय न तैरस्य आत्मेंोवापा उपासीसीत आत्मा अरे द्रष्ट्य इध्यात्मोपासन विधेय विशेषोवगम्यनसक्रियाच्च विज्ञान से था यविगृहता सैत्ता मनसा ध्यान इद्या मनस क्रिया विधीये तथा आत्मेंोपासी विधीयते ज्ञानात्मिका तथा मंत्रव्यो इति इसके सिवा स्वरूप के अनुवाद में पुरुष की प्रवृत्ति होनी भी संभव नहीं है इसलिए यह अपूर्व विधि ही है तथा कर्म विधि से इसकी समानता होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। है है, जिस प्रकार यजन करे, अवन करे, है। है, प्रकार करे, करे करे, इत्यादि इत्यादि कर्म उनसे आत्मा आत्मा इस मैत्री यह सन संबंधी विधियों का कोई अंतर नहीं जान पड़ता तथा विज्ञान भी मान, मानस क्रिया ही है इसलिए भी यह विधि है जिस प्रकार जिस देवता के लिए हवि किया जाए उसका वसत करते हुए मन से ध्यान करे इत्यादि रूप से मानसिक क्रिया का विधान किया जाता है उसी प्रकार आत्मा है इस प्रकार उपासना करे आत्मा का मनन करना चाहिए निधि ध्यास करना चाहिए इत्यादि रूप से ज्ञानात्मिका क्रिया का ही विधान किया जाता है तथा वेद और उपासना शब्दों का एक ही अर्थ है यह हम कही चुके हैं यथा ही इत्यस्याम भावना सत्रोपत्स यजेत भावनाया कि कथम भाव्याद्याकांक्षापन कारण वय अवगम्य उपासीम भावनायां विधीयनाया किसितीत कथपासीसीत इ स्या सामकांक्षायामन उपाशीत मनसा जग ब्रह्मचर्य दमोपरम तिकर्तव्यता संयुक्त इत्यादि शास्त्रेण समय सृष्णसर्शपूर्णमा प्रकरण से दर्शपूर्णमादि विध्युदेशोपयोगक आत्मोपासन प्रकरण से आत्मोपासन विध्युदेशोपयोग ने स्थूल एक, एक असनायाद्यतीत आदिवाक्या उपास विशेष सिवा इस वाक्य में भावना के फलकरण और कर्तव्यता रूप तीनों अंश संभव होने के कारण भी यह विधि वाक्य है जिस प्रकार यजेत यजन करे इस भावना में किस उद्देश्य से किस साधन से और किस प्रकार यजन करे ऐसी वाली भावना में भी किसकी उपासना करें किसके द्वारा उपासना करें और किस प्रकार उपासना करें ऐसी आकांक्षा होने पर आत्मा की उपासना करें मन से करे तथा त्याग ब्रह्मचर्य श्रम दम, उपरति तथा तिथिकादि रूपव्यता से युक्त होकर करे इत्यादि शास्त्र से ही तीन अंशों का समर्थन होता है तथा जिस प्रकार दर्शपूर्ण मास संबंधी शास्त्र के संपूर्ण प्रकरण का दर्शपूर्ण पूर्ण मास की विधि के उद्देश्य रूप से ही उपयोग है उसी प्रकार उपनिषदों के आत्मोपासन संबंधी प्रकरण का भी आत्मोपासन की विधि के उद्देश्य रूप से ही